माँ की बातें सरयू बाला देवी एक दिन मैं रात के समय गई थी माँ लेटी हुई थी काली बहू माँ उन्हें इसी नाम से पुकारती थी पास बैठी थी मैं प्रणाम करूंगी इसलिए माँ उठकर बैठी प्रणाम करते ही कुशल आदि पूछने के बाद पुनः लेटते हुए उन्होंने पांवों पर हाथ फेर देने को कहा फिर बातचीत के दौरान वे कहने लगी सुनो बेटी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 इसी बीच काली बहू उठकर दूसरे कमरे में चली गई थी और वहाँ नलनी दीदी तथा माकू के पास कोई पुस्तक चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रही थी सुनकर माँ ने कहा देखती हो बेटी कितना चिल्ला कर पढ़ रही है नीचे कितने सब लोग हैं इसका कोई होश ही नहीं राधा रानी ने माँ के पास आकर कहा लक्ष्मी आदि नवद्वीप जाएंगी परंतु तुमने मुझे उन लोगों के साथ नहीं जाने दिया इतना कहने के बाद वे रुठ चली गई माँ बोली उसे भला कैसे जाने दूंगी बेटी वह लक्ष्मी भक्त है भक्तों के साथ मिलकर कितना नाचेगी गाएगी हो सकता है कि जाति आदि का विचार किए बिना उन लोगों के साथ खा भी ले श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि भक्तों की एक अलग ही जाति होती है भक्तों का स्वभाव गजेड़ियों के समान होता है आदि परंतु यह तो वह सब अच्छा नहीं समझेगी गांव लौटकर लक्ष्मी की निंदा करेगी तुमने लक्ष्मी को देखा है मैंने कहा नहीं माँ माँ दक्षिणेश्वर में ही है उससे मिलना दक्षिणेश्वर गई हो न मैं हाँ माँ अनेकों बार गई हूँ परंतु वे वहीं हैं यह मैं नहीं जानती थी माँ दक्षिणेश्वर में मैं जिस नौबत खाने उत्तर की ओर के नौबत खाने के नीचे की कोठरी में माँ निवास करती थी मैं रहती थी उसे देखा है माँ बाहर से देखा है माँ भीतर जाकर देखना उसी कोठरी के भीतर सारी गृहस्थी थी मैं जब पहली बार कलकत्ते आई उसके पहले कभी पानी का नल आदि नहीं देखा था एक दिन मैं नल घर माँ उस बार कलकत्ते के कासारी कासारीपाड़ा में स्थित गिरीश भट्टाचार्य के मकान में अपने भाई प्रसन्न मुखोपाध्याय के घर में ठहरी थी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 यह कहकर माँ खूब हंसने लगी वह क्या ही सरल मधुर हास्य था मैं भी अपनी हँसी न रोक सकी सोचा हमारी माँ ऐसी ही सरल जो है माँ बेलुरमठ ठ ठाकुर का उत्सव देखा है मैं नहीं माँ कभी बेलूर मठ नहीं गई सुना है कि वहाँ महिलाओं का जाकर भीड़ लगाना साधु भक्तगण पसंद नहीं करते इसी भय से और भी नहीं गई माँ एक बार जाना न ठाकुर का उत्सव देखने जाना